गीता तत्वचिंतन ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति का उपाय प्रदर्शित कर अगले चार श्लोकों में भगवान श्रीकृष्ण ज्ञान का स्वरूप और फल बताते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं यज्ञा न पुनर्मोहम एवं यास्यसी पांडव येन नूतान शेषेण दक्षस्यात्मन्यथोमयी अभी चेदसी पापेभ्य सर्वे पापकृत सर्व समृद्धोग्निर प्लव वृजनम संतरष्यथिधसी समृद्धोनिभस्मसात्कुते अर्जुन ज्ञानावर्मा भस्मसाकुते तथा नि ज्ञान सदृश पवित्रम विद्य तत्व योग संदेनात्मन विंदती हे अर्जुन जिसको जानकर फिर से तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा यदि तू सारे पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा तू निसंदेह समस्त पापों को अच्छी तरह पार कर जाएगा अर्जुन जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को जलाकर भस्मीभूत कर देती है वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्मसात कर देती है इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है उस ज्ञान को योग में अच्छी तरह सिद्ध हुआ पुरुष समय आने पर अपने आप आत्मा में पा लेता है एक ज्ञान को जानने का तात्पर्य स्व पर भेज नाश पैंतीसवें श्लोक में आत्मज्ञान की तीव्रता का संकेत दिया है यज्ञात्मा का अर्थ है जिस ज्ञान को जानकर किस ज्ञान की बात कही जा रही है जिस ज्ञान का उपदेश ज्ञानी और तत्त्वदर्शी जन करेंगे ज्ञान को जानने का क्या मतलब यह कि ज्ञान को अपना बना लेना ज्ञानियों और तत्वदर्शियों ने ज्ञान का उपदेश तो दे दिया पर वह ज्ञान हमारे काम तब आएगा जब उसे हम अपना बना लेंगे अर्थात उसकी अपने तयी अनुभूति कर लेंगे ऐसा होने पर वह ज्ञान हे अर्जुन तेरे मोह को इस प्रकार दूर कर देगा कि वह फिर कभी भी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि उनके समझाने पर भी बारंबार अर्जुन का मोह उसकी बातचीत से प्रकट हो रहा है इसका कारण यह है कि भगवान के द्वारा दिए गए ज्ञानोपदेश को अर्जुन अभी तक अपना नहीं बना सका है यदि वह उसे अपना बना ले तो मोह सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा फिर उस ज्ञान के द्वारा वह आब्रम्ह स्तंभ समस्त प्राणियों को पहले अपने अंतरात्मा में और तदनंतर भगवान के भी भीतर अवस्थित अनुभव करेगा अनुभूति की ईश्वर साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में साधक ईश्वर को पहले अपने भीतर अनुभव करता है और उसके बाद उसे बाहर सर्वत्र अवस्थित देखता है यहाँ पर वही क्रम भिन्न प्रकार से उपस्थित किया गया है ज्ञान की अनुभूति कर लेने वाला व्यक्ति चराचर प्राणी जगत को पहले अपने भीतर अवस्थित अनुभव करता है और इस प्रकार जीव जगत के एकत्व का साक्षात्कार करता है तदनंतर वह समस्त प्राणी समुदाय को ईश्वर के भीतर अनुभव करता है और इस तरह जगत एवं ईश्वर के एकत्व की अनुभूति करता है फलतः जीव जगत और ईश्वर के एकत्व के दर्शन के द्वारा स्व और पर का भेद विलुप्त हो जाने से वह फिर कभी भी उस मोह का शिकार नहीं होता जिसने उसे अज्ञान दशा में पीड़ित किया था